प्रश्नोत्तर दीपमाल तीर्थ महिमा जिज्ञासा शास्त्रों में काशी प्रयाग आदि तीर्थों की बहुत महिमा कही गई है पर शास्त्र में एक जगह ऐसा भी कहा गया है तीर्थम परम किम विशुद्धम इस शास्त्र पंक्ति का क्या तात्पर्य होगा समाधान अपना मन विशुद्ध हो जाए तो इससे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है आप तीर्थ यात्रा भी जाते हैं तो किस लिए मन को शुद्ध करने के लिए ही ना मन को शुद्ध करने के और भी साधन हैं उनसे भी यह शुद्ध हो जा सकता है आप तीर्थ गए और वहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाए कुछ पाप हो गया तो वह वज्रलेप अर्थात बहुत पक्का हो जाता है उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है इससे तो आपके मन में ग्लानी बढ़ जाएगी इसलिए शास्त्र में कह दिया कि यदि मन शुद्ध है कामादि विकारों से रहित है तो यही सबसे बड़ा तीर्थ है जिज्ञासा पुराणों में कहा है कि नर्मदा को सहस्रार्जुन, भीम इत्यादि महाबलियों ने रोकने का प्रयास किया पर वे सफल नहीं हुए परंतु आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े बांध बनाकर नर्मदा को बलात् रोका जा रहा है फिर भी नर्मदा शांत क्यों है समाधान पुराणों की कथाओं में किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए पर आज जो बांध बनाकर नर्मदा की धारा को रोका जा रहा है इसमें नर्मदा की इच्छा ही समझना चाहिए जिससे उसका जल दूर दूर तक जाकर लोगों की प्यास को शांत करे सिंचाई के द्वारा अन्न उत्पन्न करे उसके जल द्वारा विद्युत बनाई जाए नर्मदा चाहे तो किसी बांध में सामर्थ्य नहीं कि वह उसकी धारा को रोक सके व्रत एवं पर्व जिज्ञासा चंद्रायण व्रत व्रत करने का क्या विधान है तथा इसका लाभ क्या है समाधान कृष्ण चंद्रायण व्रत का विधान हमसे हमने जैसा संतों से सुना है वैसा आपको बता देते हैं इसमें सबसे पहले देशी गाय को जौ खिलाना पड़ता है यह जौ गाय के गोबर के साथ ज्यो का त्यों निकल जाता है उस जौ को गोबर से अलग करके धो लेना चाहिए अब उसमें कोई स्वाद या सार नहीं रहता उसे सुखाकर आटा बना लेना चाहिए इस आटे में थोड़ा गोग्रित डालकर लपसी बनाकर एक महीने तक वही खाए दूसरा कोई अन्य नहीं खाने का परिमाण भी निश्चित है पूर्णिमा से व्रत का प्रारंभ करें उस दिन लपसी के पंद्रह ग्रास लें एक ग्रास का परिमाण लगभग मुर्गी के अंडे के बराबर होना चाहिए फिर प्रतिपदा को चौदह द्वितीया को तेरह इस प्रकार प्रतिदिन एक एक ग्रास घटाता जाए अमावस्या को पूर्ण उपवास करना पड़ता है इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक ग्रास द्वितीया को दो ग्रास इस प्रकार प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाता जाए पूर्णिमा को पंद्रह ग्रास लेकर फिर व्रत पूरा होगा अमावस्या से भी कुछ लोग व्रत शुरू करते हैं उसमें ग्रास घटाने बढ़ाने का क्रम उल्टा हो जाएगा इस व्रत को करने से पहले पंचगभव्य आदि का पान करके शरीर की शुद्धि करते हैं उसके पश्चात ही व्रत शुरू किया जाता है शास्त्रों में आता है कि यह व्रत पूर्व कृत बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है जिज्ञासा उपवास के समय निराहार ही रहना चाहिए या फलाहार कर सकते हैं समाधान पहले तो उपवास का अर्थ जानना चाहिए यह शब्द उप और वास दो अवजों से मिलकर बना है उप का तात्पर्य है समीप और वास का अर्थ है निवास आपका मन अधिकांश समय भगवान के समीप रहे अर्थात भगवत चिंतन में तलनीन रहे खाने पीने इत्यादि से मन बहिर्मुख होता है इसलिए शास्त्र में उस पर अंकुश लगाने के लिए खाने पीने के संयम के लिए कहा है इसी बात को लेकर इसे उपवास कहते हैं परंतु लोगों ने फलाहार करने का नाम उपवास रख दिया यदि फलाहार से आपका चित्त बहिर्मुख हो रहा है तो इसे उपवास कैसे कर सकते हैं फलाहार का निर्णय करना भी आजकल कठिन है एक जगह जिस वस्तु को फलाहार के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे अन्यत्रान रूप से भी प्रयोग नहीं किया जाता इसलिए उपवास में खान की अपेक्षा मन इंद्रिय का संयम ही मुख्य रूप से सहायक है हम इनका संयम करके जितना हो सके भगवान का चिंतन करें निराहार रहने के फलस्वरूप मन भगवत चिंतन में रहना चाहिए यदि निराहार रहने की अपेक्षा फलाहार करने से मन भजन में अच्छा लगता है तो फलाहार करके उपवास कर सकते हैं उपवास चाहे निराहार करें या फलाहार करके जिसमें छह सावधानियाँ अपेक्षित हैं उस दिन मित्या भाषण न करें क्रोध न करें किसी जीव की हिंसा न करे किसी से उपहार रूप में कोई वस्तु ग्रहण न करे दिवा त्याग दे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें जिज्ञासा पशुपत व्रत किससे संबंधित है और इसका क्या महत्व है क्या सभी लोग इसका पालन कर सकते हैं समाधान आगम शास्त्र में जीव को पशु कहा है और भगवान शिव को पशुपति यह पशुपति जीव माया रूपी पास से बंधा हुआ अपनी स्वतंत्रता को भूल गया है यदि यह किसी उपाय से पशुपति महादेव को प्रसन्न करे तो कृपा करके इसको पास से मुक्त कर सकते हैं महादेव की प्रसन्नता के लिए महादेव से संबंधित एक व्रत होता है जो पाशुपत व्रत कहलाता है इस व्रत में साधक के लिए भस्मी धारण का विशेष रूप से विधान है रुद्राक्ष भी धारण किया जाता है और व्रतधारी साधक अग्नि को हमेशा साथ में लेकर चलता है इस व्रत यह व्रत सभी के लिए नहीं है कुछ विशेष लोगों के लिए ही इसका विधान किया गया है जिज्ञासा शास्त्र में व्रत के दिन सोने के लिए निषेध किया गया है पर उस दिन निद्रा अधिक आती है ऐसे में क्या करें समाधान जिसको दिन में सोने का अभ्यास है उसे तो निद्रा आती ही है चाहे व्रत हो या न हो व्रत वाले दिन ज़्यादा आती है ऐसी तो कोई बात नहीं है हो सकता है आपके मन ने ऐसा स्वीकार कर लिया हो हाँ निद्रा न आने का उपाय तो यही है कि उस दिन या तो कुछ भी आहार ग्रहण न करें अथवा फलाहार के रूप में अल्पाहार ही ग्रहण करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे थोड़ा घूमते फिरते भी रहे तो निद्रा से बच सकते हैं